सी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक बारह विद्या से महाअंधकार में आत्मज्ञानी सर्वज्ञ है इस अर्थ में कि अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे जानने से उसके आनंद में कोई बढ़ती होगी बस उसका आनंद पूरा है ऐसा कोई भी अज्ञान नहीं बचा है जो उसके आनंद में बाधा डालता हो उसका सब अज्ञान नष्ट हो गया उसका क्रोध उसका मोह उसका लोभ नष्ट हो गया वो परम आनंदित है सर्वज्ञ का अर्थ है परम आनंद में प्रतिष्ठित ऐसे ज्ञान को जान लिया जिसने जिससे आनंद प्रतिष्ठित हो जाता है और दुख की संभावना विदा हो जाती है तो आत्म तत्व सर्वज्ञ है इस अर्थ में त्रिकालज्ञ के अर्थ में नहीं कि तीनों काल का उसे पता है कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा कि इलेक्शन में कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा ऐसा उसे कुछ भी पता नहीं है ऐसा पता होने का कोई कारण भी नहीं कोई जरूरत भी नहीं यह सारा समय के भीतर में होने वाला खेल उसके लिए पानी पर खींची गई रेखाओं जैसा हो गया वो इसका कोई हिसाब नहीं रखता यह उसके लिए स्वप्नबत्त हो गया कि कौन जीतता है और कौन हारता है यह बच्चों की दुनिया की बात हो गई वो प्रौढ़ हो गया उसे सबसे कोई लेना देना नहीं सर्वज्ञ उस तत्व को जानकर सर्वज्ञता आ जाती है अर्थात अज्ञान गिर जाता है अर्थात लोभ मोह क्रोध जो अज्ञान से पैदा होते हैं वो गिर जाते हैं अर्थात आनंद जो ज्ञान से जन्मता है वो उपलब्ध हो जाता है वो दिया जल जाता है जो ज्ञान का है और जिसकी रोशनी में परम आनंद की प्रतिष्ठा है शाश्वत नित्य आनंद की प्रतिष्ठा है ऐसा जो आत्मतत्व है उसका तीसरा लक्षण कहा है शुद्ध सदा शुद्ध सदा पवित्र सदा निर्दोष जब हम अशुद्ध हुए मालूम पड़ते हैं तब भी वो अशुद्ध नहीं हुआ है हमारी सारी अशुद्धि हमारी भ्रांति जिस कल में रात कह रहा था कि सूर्य का प्रतिबिंब गंदे डबरे में भी उतना ही शुद्ध है ऐसा है वो आत्मतत्व तो रावण के भीतर भी उतना ही शुद्ध है जितना राम के भीतर जरा भी फर्क नहीं है उसकी शुद्धि में असल में शुद्ध होना उसका कोई संयोगिक लक्षण नहीं है उसका स्वभाव लक्षण है इसलिए संयोगिक लक्षण और स्वभाव लक्षण के वेद को समझ लें तो ये बात ख्याल में आ जाएगी दो तरह के लक्षण होते हैं एक्सीडेंटल संयोगिक संयोगिक लक्षण वो है जो फॉरेन विजाती आपसे जुड़ता है आपके भीतर से नहीं आता जैसे एक आदमी बेईमान है बेईमानी एक्सीडेंटल संयोगिक स्वरूप गत नहीं सीखी गई है अर्जित है इसीलिए तो कोई आदमी 24 घंटे बेईमान नहीं रह सकता बेईमान से बेईमान भी 24 घंटे बेईमान नहीं रह सकता क्योंकि जो भी अर्जित है वो बोझ रूप है उसे उतार के रखना पड़ता है विश्राम करना पड़ता है वो स्वभाव नहीं इसलिए बेईमान से बेईमान आदमी किन्हीं के साथ ईमानदार होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बेईमान आदमी आपस में जितने ईमानदार होते हैं उतने ईमानदार आदमी भी आपस में ईमानदार नहीं होते उसका कारण कि जिसको हम ईमानदारी कहते हैं वह भी अर्जित उससे भी छुटकारा लेना पड़ता है जो भी चीज अर्जित है एक्सीडेंटल है उसके साथ आप सदा नहीं हो सकते आपको बीच बीच में छुट्टी देनी पड़ेगी आपको थोड़ा छुट्टी लेनी पड़ेगी नहीं तो बोझ हो जाएगा तनाव बढ़ जाएगा इसलिए गंभीर आदमी को मनोरंजन करना पड़ता है क्योंकि गंभीरता बोझ हो जाती महावीर को या बुद्ध को मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई गंभीरता का बोझ ही नहीं आप ध्यान में लें हम आमतौर से समझते हैं कि वो इतने गंभीर हैं इसलिए सिनेमा गृह में नहीं बैठते नाटक देखने नहीं जाते नहीं अगर इतने गंभीर हैं तो उनको नाटक देखने जाना ही पड़ेगा नहीं वो गंभीर है ही नहीं इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो गैर गंभीर है गंभीरता और गैर गंभीरता बेमानी है वो तो वही है जो निजता है जो स्वभाव वो कुछ अर्जित नहीं करते ऊपर से इसलिए किसी चीज से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती अगर किसी आदमी ने संतत्व को भी आदत बना ली तो उसको हॉलिडे पे जाना पड़ेगा उसको दो चार आठ दिन में महीने पंद्रह दिन में संतत्व से छुट्टी लेनी पड़ेगी और जब तक घंटे दो घंटे वो गैर संत की दुनिया में प्रवेश न कर जाए तब तक वापस फिर संत होना नहीं हो पाएगा मुश्किल पड़ेगा एक्सीडेंटल क्वालिटीज संयोगिक गुण हैं जो हम सीखते हैं अर्जित करते हैं बाहर से हम पे आते हैं भीतर से नहीं आते सब कुछ हमारा सीखा हुआ है जैसे समझे भाषा भाषा संयोगिक है सीखी हुई है। तो कोई हिंदी सीख सकता है कोई मराठी सीख सकता है कोई अंग्रेजी कोई जर्मन हजार भाषाएं हैं और हजार और हो सकती हैं कोई अड़चन नहीं कोई अड़चन नहीं है एक एक आदमी एक एक भाषा बोल सकता है कोई अड़चन नहीं कोई अंत नहीं है इतनी भाषाएं हम बना सकते हैं संयोगिक है, है लेकिन मौन मौन संयोगिक नहीं है इसलिए दो आदमी बोलते हो तो बोलने में भेद हो सकता है लेकिन दो आदमी पूरी तरह मौन हो जाए तो उनमें कोई भेद नहीं हो सकता भाषा में विवाद हो सकता है मौन में कोई विवाद नहीं हो सकता और जब दो आदमी बिल्कुल मौन होते हैं तो उनकी भीतरी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं रह जाता दो साइलेंस में क्या फर्क होगा दो मौन में क्या भेद होगा लेकिन मौन अगर ऊपर से थोपा हुआ हो तो भेद होगा क्योंकि भीतर भाषा चलती रहेगी सिर्फ चुप है दो आदमी तो भेद होगा मैं चुप बैठा हूँ आप मेरे बगल में चुप बैठे हैं तो मैं अपना सोचता रहूंगा आप अपना सोचते रहेंगे सोचना जारी रहेगा ओंठ बंद रहेंगे ओंठ तो लगेंगे बिल्कुल एक से भीतर सब भेद चलता रहेगा हम भीतर हजारों मील के फासले पे होंगे पता नहीं आप कहा हो और मैं कहा हूं लेकिन अगर सच में मौन आ गया ऊपर से अर्जित नहीं भीतर से खिला हुआ ऊपर से थोपा गया नहीं भीतर से अविर हम बिल्कुल ही चुप हो गए भीतर भी शब्द खो गए भाषा खो गई तो मुझ में और आप में कौन सा भेद होगा कौन सा फासला होगा हम एक ही जगह हो जाएंगे हम एक जैसे हो जाएंगे हमारी दो ज्योतियां धीरे धीरे मौन होते होते एक ज्योति बन जाएंगी, दो भी नहीं रह जाएंगी क्योंकि दो को फासला करने वाला बीच का कोई कोई बाउंड्री लाइन नहीं बचेगी भेद से बनती है सीमा अभेद में गिर जाती है तो मौन तो पूर्ण मौन अंतर मौन तो स्वभाव है भाषा संयोगिक है जो जो संयोगिक है वो सदा रहने वाला नहीं इसलिए मजे की बात है आप 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते लेकिन 24 घंटे क्षमा में हो सकते सोचे इसे 24 घंटे क्रोध में नहीं हो सकते क्रोध में चढ़ेंगे उतरेंगे 24 घंटे क्रोध में नहीं हो सकते लेकिन क्षमा में 24 घंटे होने में कोई बाधा नहीं 24 घंटे हो सकते घृणा में अगर जीना हो तो 24 घंटे नहीं जी सकते नरक हो जाएगी खुद के लिए लेकिन अगर प्रेम में जीना हो तो 24 घंटे जी सकते लेकिन जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें भी हम चौबीस घंटे नहीं जी सकते उसमें भी हम चौबीस घंटे नहीं जी सकते जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी पीरियोडिकल है वो भी अवधि का है 24 घंटे में 10-5 मिनट प्रेमपूर्ण हो सकते हैं बाकी नहीं हो सकते और अगर कोई ज्यादा आग्रह करेगा और प्रेमपूर्ण हो तो 10-5 मिनट भी होना मुश्किल हो जाता है। क्यों क्योंकि जो स्वभाव है उसी में हम सदा हो सकते हैं जो भी विभाव है और बाहर से लिया गया उसमें हम सदा नहीं हो सकते उसे उतारना ही पड़ेगा उस बोझ से हटना ही पड़ेगा आत्मा शुद्ध है इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कभी अशुद्ध हो जाती और फिर हमें शुद्ध करनी पड़ती अगर आत्मा अशुद्ध हो सके तो फिर हम शुद्ध ना कर पाएंगे फिर कौन शुद्ध करेगा हम ही अशुद्ध हो गए शुद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा कौन करेगा शुद्ध जो शुद्ध कर सकता था वो खुद ही अशुद्ध हो गया है अब तो वो अशुद्ध आत्मा जो भी करेगी वो सभी अशुद्ध होगा नहीं आत्मा अशुद्ध हो जाती और हमें शुद्ध करनी पड़ती है ऐसा नहीं है आत्मा शुद्ध है सिर्फ हम अशुद्ध गुणों को अपने चानों तरफ इकट्ठा कर लेते जैसे कि एक दिए के चानों तरफ हम काला पर्दा लटका दें दिया इससे अंधेरा नहीं हो जाता दिया अब भी अपनी रोशनी में ही जलता रहता लेकिन चानों तरफ का काला पर्दा चानों तरफ रोशनी को पहुंचने से रोक देता है और अगर दिया हमारे जैसा पागल हो और धीरे धीरे भूल जाए कि मैं दिया हूं और समझने लगे कि मैं काला पर्दा हूं तो कठिनाई जो पैदा हो जाएगी वही कठिनाई हमारे साथ है हमारा स्वयं के निज स्वभाव से तो संबंध टूट जाता है और शरीर और मन और विचार और वृत्ति और वासना का जो हमारे चारों तरफ जाल है उससे हमारा तादात्म हो जाता है हम कहने लगते हैं येहूं मैं ये हूं मैं वो जो भीतर है वो किसी चीज के साथ अपना तादात्म कर लेता है कहने लगता है येहूं मैं और इतना शुद्ध है वो भीतर का तत्व इतना निर्मल है कि किसी भी चीज की जब छाया उसमें बनती है तो पूरी बन जाती और उस छाया को हम पकड़ लेंगे कहने लगते हैं ये भी मैं के कारण ही ये दुर्घटना भी घटती है अगर दर्पण होश में आ जाए और आप दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण अपने भीतर झाँक कर देखे और पाए कि आपकी तस्वीर बनी और आपको सामने खड़ा देखे और दर्पण कहे कि यह हूं मैं वही भूल हो जाती शुद्ध है आत्मा उसकी शुद्धि के कारण इतनी निर्मल झील की तरह है कि जो भी उसके आसपास आता है वो उसमें दर्पण की तरह झलकता है जो भी शरीर पास आता है तो दर्पण की तरह झलकता है तो आत्मा कहती मैं हूं शरीर और कितना शरीर बदलता जाता है फिर भी आपको ख्याल नहीं आता कि कितने शरीरों से आप अपना तादात्म कर लेते अगर मां के पेट में जो पहला अणु बनता है वो निकाल के आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि ये थे आप एक दिन तो आप बिल्कुल इंकार करेंगे कि ये मैं कभी नहीं अगर आपके बचपन से लेके बुढ़ापे तक रोज दस पांच चित्र लिए जाए तो एक लंबी सीरीज श्रृंखला चित्रों की हो जाए और हर चित्र से आपने एक दिन कहा है कि यह हूं मैं कहा बचपन का चित्र और कहां बुढ़ापे का चित्र कहां जन्म लेता हुआ बच्चा और कहा कब्र में उतरता ताबूत इन सब से आप एक रहे जो जब दर्पण में आपके झलका है आपने कहा यह हूं मैं दिस इज मी यही हूं मैं कल फिर दर्पण पर दूसरी झलक आई और आपने कहा यही हूं कभी अपने बचपन के चित्र को उठाकर फिर अपनी जवानी के चित्र को उठाकर देखें कोई भी तालमेल है उनमें कोई भी संबंध है ये आप हैं नहीं एक दिन दावा किया था ये फिर स्मृति में दावा बैठ गया अभी भी हाँ एक दिन में ये था अब ये हूं रोज शरीर बदल रहा है वैज्ञानिक कहते हैं सात वर्षों में शरीर का कण कण बदल जाता है एक कण भी नहीं बचता पुराना लेकिन आइडेंटिटी जारी रहता तादाद में जारी रहता है हड्डी बदल जाती मांस बदल जाता सब खून बदल जाता सब सेल्स बदल जाते सब बदल जाता है सात साल में सत्तर साल एक आदमी जीता है तो दस बार टोटल शरीर बदल चुका होता है पूरा शरीर दस बार बदल चुका होता शरीर प्रतिपल बदल रहा है लेकिन नहीं वो शुद्ध दर्पण है भीतर जो भी झलक बनती है जो भी तस्वीर बनती है वो कर देती ये हूं यही तादाद में टूट जाए यही नासमझी टूट जाए ये हम कहना छोड़ दें कि ये हूं मैं और कहने लगे कि इस सब को जानने वाला हूं मैं इस सब का साक्षी हूं मैं विटनेस हूं मैं मैंने बचपन को भी जाना था वो मैं नहीं था मैंने जवानी भी जानी वो भी मैं नहीं था मैं बुढ़ापा भी जानूंगा वो भी मैं नहीं हूं मैंने जन्म भी जाना वो भी मैं नहीं हूं मैं मृत्यु भी जानूंगा वो भी मैं नहीं हूं मैं तो वो हूं जिसने ये सब कुछ जाना ये लंबी सीरीज ये फिल्मों का लंबा काफिला ये सब जाना जिसमें वो हूं मैं जानने वाला हूं मैं जो जाना जाता है वो नहीं हूं मैं जो प्रतिफलित होता है प्रतिबिंबित होता है वो नहीं हूं मैं जिसमें प्रतिबिंबित होता है वो हूं मैं तब तब आत्मा परम शुद्ध तब वो वह निर्मांतर्पण तब वो बिल्कुल निर्दोष छील है जहां कोई लहर अशुद्धि की कभी नहीं होती। जब उपनिषद कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध है वो शुद्ध है पूरा लेस मात्र भी कोई अशुद्धि कभी आत्मा में प्रवेश नहीं किए तो इस तादात्म को तोड़कर कहते हैं हम भी उतने ही शुद्ध हैं <Sapartal>: datman, कोई कभी अशुद्ध हुआ नहीं हो नहीं सकता है उपाय नहीं है। लेकिन लेकिन तादात्म अशुद्ध कर जाता है तादात्म पापी बना देता है पुण्यात्मा बना देता है ध्यान रहे पुण्यात्मा भी शुद्ध नहीं है क्योंकि पुण्य से तादात्म है उसका कोई कहता है कि लोहे की जंजीर हूं में और कोई कहता है सोने की जंजीर हूं में इससे क्या फर्क पड़ता है बाजार में कीमत अलग होगी सोने और लोहे लेकिन दात्मजारी कोई कहता है पापी हूं मैं कोई कहता है पुण्यात्मा हूं मैं जब तक हम कहते हैं यह हूं मैं तब तक हम अशुद्ध अपने को नाहक किए चले जाते हैं होते नहीं और फिर भी किए चले जाते जिस दिन हम कह देते हैं कि यह भी नहीं हूं मैं ये भी नहीं हूं नेति नेति जिस दिन हम कह देते हैं नॉट दिस नॉट दैट यह भी नहीं वो भी नहीं मैं तो वो हूं जिसमें सब प्रतिबिंबित होता है मैं तो वो दर्पण हूं जिसमें सब छायाएं बनती हैं और खो जाती मैं वो शून्य हूं जिसमें सब झलकता है और विदा हो जाता है न मालूम कितने जन्म झलके न मालूम कितने शरीर झलके न मालूम कितने रूप न मालूम कितनी आकृतियां न मालूम कितने अर्जित गुण न मालूम कितनी योग्यताएं कितने पद कितनी उपाधियां अनंत अनंत यात्रा है लेकिन झलकने की और झील सदा निर्मल है झील के किनारे पर से यात्री गुजरते जाते हैं झील में नए नए प्रतिबिंब बनते जाते हैं और झील सोसती चली जाती है ये हूं मैं कभी राह से गुजरता है कोई चोर और झील कहती है चोर हूं मैं और कभी राह से गुजरता है कोई साधु और झील कहती है साधु हूं मैं और कभी राह से गुजरता है कोई पुण्यात्मा और झील कहती है पुण्यात्मा हूं मैं। और कभी गुजरता है कोई पापी और झील कहती है पापी हूं मैं। और झील कहे चली जाती है और राह के किनारे से काफिले गुजरते चले जाते प्रतिबिंबों के ऑफ़ रिफ्लेक्शंस कारवा प्रतिबिंबों के और इतनी तेजी से गुजरते हैं वो कि एक प्रतिबिंब मिट नहीं पाता कि दूसरा बन जाता है बीच में क्षण नहीं मिलता कि हम देख ले उस झील को जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं ध्यान की प्रक्रिया उस बीच के गैप को देने की अंतराल इंटरवल जब कोई प्रतिबिंब नहीं बनता और बीच में हम झांक के देख लेते हैं कि मैं तो झील हूं काफिला नहीं वो जो गुजरता है किनारे से वो नहीं वो जो चित्र मुझ पर बनते हैं वो नहीं मैं तो वो हूं जिसपे सब बनता है और फिर भी अन बना मैं अन बना छूट जाता हूं अस्रष्ट अनिर्मित ये तीन बातें ख्याल में ले लें बाकी और जो बातें गिनाई हैं वो इनके ही भिन्न भिन्न रूप है एक सूत्र और ले लें अंध तम प्रवती अवद्यासते तूयो यौ विद्याया मृता जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या में ही रथ है वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं बहुत गहन और बहुत तल स्पर्शी बड़े साहस की उद्घोषणा थी ऋषि ही कह सकते हैं कहा है कि जो अविद्या के मार्ग पर चलते हैं वे तो अंधकार में भटकते ही जो विद्या के मार्ग पर चलते हैं वे महाअंधकार में भटक जाते हैं मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसे साहस की उद्घोषणा दूसरी खोजनी मुश्किल है दूसरा समानांतर सूत्र पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में खोजना मुश्किल है इतने साहस का इसमें कहा है अज्ञानी तो भटकते ही अंधकार में ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते जिसने कहा है उसने बड़े गहरे जानकर कहा है। अज्ञानी भटकते हैं यह हमारी समझ में आ जाएगा इसमें कोई अड़चन नहीं बात सीधी और साफ है निश्चित ही अज्ञानी भटकते लेकिन ऋषि कहता है अंधकार में बहुत ज्ञान अंधकार में नहीं महाअंधकार में नहीं अज्ञानी अंधकार में ही भटकते हैं। फिर ज्ञानी महाअंधकार में क्यों भटक जाते हैं? और अगर अज्ञानी अंधकार में भटकते और ज्ञानी अंधकार में भटक जाते हैं तो फिर भटकने से छूटने का उपाय कहां बचा अज्ञानी क्यों अंधकार में भटकता है बहुत गहन में नहीं क्योंकि अज्ञान कितना ही भटका है ज्यादा नहीं भटका सकता ज्यादा भटकाने वाला तत्व अज्ञान नहीं अहंकार है ज्यादा भटकाने वाला तत्व अज्ञान नहीं अहंकार है अज्ञान में भूलें हो सकती हैं लेकिन अज्ञान सदा भूलों को सुधारने को तत्पर होता है इसलिए बहुत नहीं भटकता अज्ञान भूलें करने को सदा ही तैयार है लेकिन सुधारने को भी सदा तैयार है अज्ञान की अपनी विनम्रता है ध्यान रखें अज्ञान की अपनी ह्यूमलिटी इसलिए बच्चे जल्दी सीख जाते बूढ़े जल्दी नहीं सीख पाते क्योंकि बच्चे अज्ञानी हैं वे सुधारने को तत्पर हैं, भूल बताई कि वे सुधार लेंगे लेकिन बूढ़ों को अगर भूल बताई तो वे नाराज हो जाएंगे सुधारेंगे नहीं पहले तो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि यह भूल ही नहीं है बच्चे को भूल बताई तो वो राजी हो जाएगा कि भूल है और सुधार लेगा इसलिए बच्चे इतने जल्दी सीख पाते हैं बच्चे दिन में जो सीख लेते हैं बूढ़े वर्ष में नहीं सीख पाते सीखने की क्षमता छीण हो जाती है क्या बूढ़े के सीखने की क्षमता बढ़नी चाहिए नहीं लेकिन बूढ़ा ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है बच्चा सिर्फ अज्ञानी है बूढ़ा और एक गहन अंधकार में गिरता है उसको भ्रम पैदा होता है कि मैं कुछ जानता भी हूं बच्चा जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं इसलिए सीखने को तैयार हूं जो भी आप बताएं मैं राजी हूं तो बच्चे अंधकार में ही भटक सकते हैं बूढ़े महाअंधकार में भटक जाते हैं। अज्ञानी विनम्र है और अज्ञान का बोध आ जाए तो महाविनम्र हो जाता है अज्ञान का स्मरण आ जाए याद आ जाए कि मैं अज्ञानी हूं नहीं जानता हूं तो अहंकार के खड़े होने के लिए जगह नहीं रह जाती अहंकार कहां निर्माण करे अपने भवन को कोई स्थान नहीं मिलता यह भी मुझे की बात है कि अज्ञान अगर बोधपूर्ण हो जाए कि मैं अज्ञानी हूं तो भटकाव टूटने लगता बंद होने लगता भूल चूक बंद होने लगती राह पर आने लगता है आदमी और ज्ञानी अगर ख्याल से भर जाए कि मैं ज्ञानी हूं तो अंधकार में उतरना शुरू हो जाता अज्ञानी को ख्याल आ जाए कि मैं अज्ञानी हूं तो प्रकाश की तरफ यात्रा शुरू हो जाती और ज्ञानी को ख्याल आ जाए कि मैं ज्ञानी हूं तो महाअंधकार की तरफ कदम उठने शुरू हो जाते क्योंकि अज्ञान की स्मृति विनम्रता में ले जाती है और ज्ञान का दंभ ज्ञान का दावा अहंकार में ले जाता असली भटकाव अहंकार है अज्ञान गहन अंधकार नहीं है संध्या की भांति है नहीं सूरज नहीं है ज्ञान का प्रकाश अभी नहीं लेकिन अभी अहंकार की अंधेरी रात भी नहीं संध्या की तरह है। अज्ञान द्वार पर खड़ा है जहां से प्रकाश में भी जा सकता है लेकिन ज्ञानी का जैसे जैसे दंभ मजबूत होता और ख्याल आता है कि मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं जितना यह मजबूत होता चला जाता उतनी अंधेरी रात शुरू होने लगी संध्या खो गई अब वो गहरी रात में उतर रहा है और जितना मजबूत होता चला जाएगा उतनी रात अमावस की होती चली जाएगी अहंकार महाअंधकार में ले जाता इसलिए बहुत मजे की घटना इस जगत में घटती है कि ज्ञानी अपने को कहने लगते कि हम अज्ञानी नहीं जानते और अज्ञानी दावे करते चले जाते कि हम जानते हम ज्ञानी फिर उपाय क्या है फिर मार्ग क्या है अज्ञान भी भटका देता ज्ञान भी भटका देता फिर हम जाए कहां हम करें क्या कहां से है मार्ग दो तो बातें ख्याल में लेने लेनी जरूरी है। एक तो सदा अपने अज्ञान के स्मरण को बढ़ाते चले जाएं। अज्ञान का स्मरण अज्ञान की हत्या है टू बिकम अवेयर ऑफ वंस इग्नोरेंस बस अज्ञान कटने लगा वो बोध कि मैं अज्ञानी हूं ऐसा ही है जैसे किसी ने दिया जला लिया और कमरे के भीतर अंधेरे को खोजने चला गया और कहा कि मैं दिया जला के देखू तो अंधेरा कहा है दिया जला और अंधेरे को खोजने निकल पड़े अंधेरा फिर कहीं नहीं मिलेगा बोध घना हुआ भीतर कि मैं जानूं कि कहाँ कहाँ अज्ञान है और अज्ञान जहां जहां है वहां जाऊं और जागू की यहां यहाँ अज्ञान है जहां जहां गए बोध के दिए को लेकर वहां वहां अज्ञान नहीं पहली बात अज्ञान की स्मृति रिमेंबरेंस स्मरण की मैं अज्ञानी अगर कभी भी ज्ञान के जगत में प्रवेश करना हो तो अज्ञान के प्रति होश से भर जाना और दिन रात खोज में लगे रहना कि कहां कहां मेरा अज्ञान है। और जहां अज्ञान दिखाई पड़े वहां तत्काल स्वीकार करना क्षण भर की देर मत करना और जो दर्शा दे कि यह अज्ञान है उसके चरण पर सिर रख देना वो गुरु हो गए और अपने अज्ञान को सिद्ध करने की कोशिश मत करना कि यह नहीं है क्योंकि मन कोशिश करेगा अहंकार कहेगा कि मानो मत मैं और अज्ञानी कभी नहीं इसलिए हम सब अपने अज्ञान की जिद किए चले जाते हैं हम सब कहे चले जाते हैं कि यही ठीक है जिन्हें कुछ भी पता नहीं है वे ठीक के बड़े दावे करते चले जाते हैं जिन्हें राह के किनारे पड़े पत्थर का भी कोई पता नहीं है वे भी परमात्मा के संबंध में दावे किए चले जाते हैं कि मेरा ही परमात्मा ठीक है जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दावों का कोई अंत नहीं है अज्ञान बड़ा दावेदार है तो दावे करता है दावे से बचना है और अगर दावा ही करना हो तो सिर्फ अज्ञानी होने का करना कहना कि नहीं जानता हूं और जितने अवसर मिले जितने सुविधाएं मिलें जितनी स्थितियां मिलें जहां आपका अज्ञान प्रकट होता हो वहां जरूर रुक जाना और जान लेना की अज्ञानी जो आपके अज्ञान की तरफ इशारा करे उसे गुरु बना लेना लेकिन हम गुरु उसे बनाते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते जिसके पास जाके हम थोड़ी ज्ञान की बातें सीख के और दंभ से भर के लौटाएं और कहें कि अब हम भी जानते हैं जो हमारे ज्ञान के दंभ को घना करे उसे हम गुरु कहते हैं और गुरु असल में वही है जिसके पास जाके हमें पता लगे कि हमसे अज्ञानी और कोई भी नहीं जो हमारे ज्ञान को छीन ले जो हमारे ज्ञान के दावों को तहस नहस कर दे जो हमारे अहंकार के भवन को भूमि साथ कर दे जो हमें गिरा दे जमीन पर और कह दे कि कुछ भी तो नहीं कहीं तो नहीं है कुछ भी तो नहीं जाना है। वही है गुरु जिससे ज्ञान मिलता है वो नहीं जिससे हमें अज्ञान का स्मरण मिलता है और ध्यान रहे अज्ञान का स्मरण ज्ञान में ले जाता है और ज्ञान का संग्रह महाअंधकार में ले जाता है तो पहली तो बात अज्ञान के प्रति जागना होश से भरना अज्ञान को पहचानना खोजना अपने को जानना महाअजानी दूसरी बात जहां जहां ख्याल आए कि मैं जानता हूं वहां एक बार रिकंसिडर करना न विचार करना जहां जहां ख्याल आए कि मैं जानता हूं फिर से सोचना सच में जानता हूं और एक ही बार सोचना काफी हो जाएगा ईमानदार होना और एक बार फिर से सोच लेना कहने के पहले कि मैं जानता हूं अज्ञान के प्रति भी होश से भरना और ज्ञान के प्रति भी सचेत रहना कि सच में मैं जानता हूं वस्तुता मुझे पता है और जब इसकी जांच करने बैठेंगे तो पता चलेगा शब्दों का पता है सिद्धांतों का पता है शास्त्रों का पता है सत्यों का कोई भी पता नहीं जिनके मन में भरे हैं शास्त्र भरे हैं शब्द बोझ लिए हैं जो शब्दों का वे वे ज्ञानी ही ऋषि के लिए इस सूत्र में मजाक का कारण बने हैं कहा है मां अंधकार में भटक जाए मगर दावा नहीं छूटता सुना है मैंने एक ईसाई पात्री एक सांच अपने चर्च में बोलता है रविवार को ज्ञानी है लेकिन उस दिन ऐसा हो गया कि चश्मा लाना भूल गया आधा ज्ञान मुश्किल में पड़ गया क्योंकि सब लिख के लाया था चश्मे के बिना आधा ज्ञान मुश्किल में पड़ गया पर अब बताना भी कठिन था कि चश्मा घर भूल आया लोग मौजूद थे सुनने को तैयार थे तो उसने सोचा कि बिना इसके आज काम चला लू कागज में से कुछ देख देख के पढ़ के बोलना शुरू किया भूल होनी निश्चित थी क्योंकि जो भी कहा जा रहा था वो स्मृति से कहा जा रहा था और आज स्मृति का बड़ा सहारा घर छूट गया था ज्ञान से तो कुछ कहा नहीं जा रहा था नहीं तो बिना आंखों के भी कहा जा सकता है चश्मे की तो जरूरत ही क्या है जान के तो कुछ कहा नहीं जा रहा था स्मरण स्मृति से मेमोरी से कुछ कहा जा रहा था सहारा छूट गया था तो बीच में बोल रहा था जीसस के चमत्कारों के संबंध में तो गलती हो कहा कि जीसस जंगल में थे अपने शिष्यों के साथ तो जीसस के चमत्कारों में एक चमत्कार है कि 24,000 शिष्य साथ थे और केवल छह रोटियां थी तो जीसस ने सबको खिला दिया खाना फिर भी रोटियां बच गईं 24,000 शिष्य भूल हो गई उस दिन उसने कहा कि छह शिष्य थे और 24,000 रोटियां थी और जीसत ने सबको खाना खिला दिया और देखो चमत्कार कि रोटियां फिर भी बच गई अधिक लोग तो सोए थे जैसा कि मंदिर और मस्जिद तो चर्च में होता है तो उन्होंने कुछ ख्याल न दिया कुछ जो जाग रहे थे उन्होंने सुना लेकिन मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोग बुद्धि तो घर रखाते सुना जरूर लेकिन समझे नहीं सिर्फ एक आदमी थोड़ा बेचैन हुआ कि मामला क्या ये कैसा चमत्कार छह आदमी चौबीस हजार रोटियां उसने खड़े होकर कहा मां से ये कोई चमत्कार नहीं ये कोई भी कर सकता है पादरी गुस्से से भर गया उसे पता भी नहीं था कि भूल हो गई है। वो समझ रहा था कि उसने यही कहा है, कि छह रोटियां थी और चौबीस हजार से उसने कहा कोई भी कर सकता है तुम जीसस का अपमान कर रहे हो उसने कहा कि मां से कोई भी क्या मैं खुद ही कर सकता हूं बादरी की कुछ समझ में ना आया बाद में उसने लोगों से पूछा किसी ने कहा कि आप से भूल भूलोगे आप उल्टा बोलोगे 24,000 रोटियां बोल दी आपने छह शिष्य बोल दी तो ये तो कोई भी कर सकता है इसमें कुछ चमत्कार ही ना रहा ने कहा ये तो बहुत दुखद हो गया ज्ञानी को धक्का भारी पहुंचा उसने कहा अगली बार उस आदमी को ठीक रस्ते पर लगाना जरूरी वो दूसरी बार पूरी तैयारी करके आया फिर उसने चर्चा के दौरान चमत्कार की बात निकाली और कहा कि जीसस गए जंगल में चौबीस हजार शिष्य थे ठीक से सुन लेना और छह रोटियां थी और जीसस ने लोगों को खाना खिला दिया सबके पेट भर गए फिर भी रोटियां बच गईं, फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने पिछली बार उसे दिक्कत में डाल दिया था और कहा क्यों भाई अब भी कर सकते हो चमत्कार उसने आदमी ने खड़े कहा कि हाँ अब भी कर सकते तो वो पादरी बहुत घबरा गए उसने कहा कि अब तुम कैसे कर सकते हो उसने कहा कि पिछली दफे की जो रोटियां बची हैं उनके द्वारा और बच गई शब्दों का जाल कंठस शब्दों और शास्त्र मखौल ही है मजाक ही कुछ अर्थ नहीं है बहुतों में और दूसरे को ठीक करने की कोशिश बड़ी अज्ञानपूर्ण है और अपनी भूल कभी स्वीकार न करने की कोशिश बड़ी अहंकारपूर्ण है वो गरीब पादरी इतना भी न कह सका कि मुझसे भूल हो गई छोटी सी बात थी उसी दिन कह देता कि क्षमा करें, लेकिन अहंकार भूल मानने को कभी रांची नहीं दूसरे से भूल मनवाने को राजी है तो दूसरी बात स्मरण रखना कि जहां भी ख्याल लगे कि मैं जानता हूं वहां थोड़ा रिकंसिडरेट फिर से एक बार सोचना फिर से एक बार पूछना सच मैं जानता हूं कि शब्द शास्त्र सिद्धांत स्मृति ज्ञान है कुछ जाना मैंने कुछ जिया मैंने कुछ कहीं मेरे प्राण अनुभव किए कुछ ना हूं मैं उस परमात्मा के अनुभव में जिया हूं उसकी धड़कने मैंने अपनी धड़कनों के निकट अनुभव की या कि सिर्फ रात दिए जलाए और शास्त्रों के शब्द कंठस्थ किए शास्त्र जिनको कंठस्त हो जाते हैं उनकी बुद्धि से केरोसिन की बास आने लगती है मिट्टी का तेल काफी धुआं इकट्ठा हो जाता पंडितों से ज्यादा अज्ञानी खोजना बहुत मुश्किल इसलिए सूत्र कहता है अज्ञानी तो भटकते ही पंडित जन महाअंधकार में भटक जाते पंडित बनने से तो अज्ञानी बन जाना अच्छा है रास्ता है द्वार महा अंधकार में मत जाना अंधकार में ही रहना बेहतर है उससे प्रकाश में आने में सुविधा पड़ेगी महाअंधकार से बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी आज के लिए इतना अब ध्यान में लगे अंधकार से प्रकाश की तरफ दो चार कदम उठाएं अनुभव की तरफ